पातंजल योग सूत्र उपक्रमणिका अब प्रश्न उठता है कि भगवान में वापस जाना उच्चतर अवस्था है या निम्नतर योगमतावलंबी दार्शनिक गण इस बात के उत्तर में दृढ़तापूर्वक कहते हैं हाँ वह उच्चतर अवस्था है वे कहते हैं कि मनुष्य की वर्तमान अवस्था एक अवनत अवस्था है इस धरती पर ऐसा कोई धर्म नहीं जो कहता हो कि मनुष्य पहले की अपेक्षा आज अधिक उन्नत है इसका भाव यह है कि मनुष्य प्रारंभ में शुद्ध और पूर्ण रहता है फिर उसकी अवनति होने लगती है और एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिसके नीचे वह और भ्रष्ट नहीं हो सकता तब वह पुनः अपना वृत्त पूरा करने के लिए ऊपर उठने लगता है उसे वृत्त की पूर्ति करनी है वह कितने भी नीचे क्यों न चला जाए अंत में उसे व्रत का ऊपरी मोड़ लेना ही पड़ता है अपने आदि कारण भगवान में वापस आना ही पड़ता है मनुष्य पहले भगवान से आता है मध्य में वह मनुष्य के रूप में रहता है और अंत में पुनः भगवान के पास वापस चला जाता है यह हुई द्वैतवाद की भाषा अद्वैतवाद की भाषा में यह भाव व्यक्त करने पर कहना पड़ेगा कि मनुष्य भगवान है और घूम फिरकर फिर उसी में लौट आता है यदि हमारी वर्तमान अवस्था ही उच्चतर अवस्था हो तो संसार में इतने दुख कष्ट इतनी सब भयावह घटनाएं क्यों भरी पड़ी हैं यदि यही उच्चतर अवस्था हो तो इसका अवसान क्यों होता है जिसमें भ्रष्ट और पतन होता हो वह कभी भी सबसे ऊंची अवस्था नहीं हो सकती यह जगत इतने पैशाचिक भावों से क्यों भरा हो वह इतना अतृप्तिकर क्यों हो इसके पक्ष में बहुत हुआ तो इतना ही कहा जा सकता है कि इसमें से होकर हम एक उच्चतर रास्ते में जा रहे हैं पुनः उन्नत अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें इससे भी इसमें से होकर गुजरना पड़ रहा है जमीन और बीज बो दो वह गलकर विश्लिष्ट होकर कुछ समय बाद मिट्टी के साथ बिल्कुल मिल जाएगा फिर उसी विश्लिष्ट अवस्था से एक महाकाय वृक्ष उत्पन्न होगा इस महाकाय वृक्ष के उत्पन्न होने के लिए प्रत्येक बीज को सड़ना पड़ेगा उसी प्रकार ब्रह्म भावापन होने के लिए ब्रह्म स्वरूप हो जाने के लिए प्रत्येक जीवात्मा को इस अवनति की अवस्था में से होकर जाना पड़ेगा अतएव यह स्पष्ट है कि हम जितनी जल्दी इस मानव संज्ञक अवस्था विशेष का अतिक्रमण कर उसके ऊपर चले जाएं, उतना ही हमारा कल्याण है तो क्या आत्महत्या करके हमें इस अवस्था के बाहर होना होगा नहीं कभी नहीं वरन उससे तो उल्टा ही फल होगा शरीर को व्यर्थ में कष्ट देना अथवा संसार को वृथा कोसना इस संसार से तरने का उपाय नहीं है उसके लिए तो हमें इस नैराश्य के पंकल सरोवर में से होकर जाना पड़ेगा और जितने जल्दी हम उसे पार कर जाएँ उतना ही मंगल है पर यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य अवस्था ही सबसे ऊँची अवस्था नहीं है